ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 10 त्याग और अनासक्ति त्याग की आवश्यकता यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना कष्ट भोगने पर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती बल्कि वे नाना प्रकार के मिथ्या सादात्म्यों से चिपके रहते हैं सारा संसार काम और कांचन की इच्छा से आबद्ध है लोग इन्हें जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं अपने तथा दूसरे की देह के साथ तादाद में स्थापित कर हम अनेक प्रकार के भावनात्मक बंधनों में पड़ जाते हैं तथा अंतहीन कष्ट भोगते हैं अवश्य ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं पर पलते हैं जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते थे ऊंट कटीली झाड़ी खाता है और मुंह से रक्त बहने पर भी खाता ही रहता है लेकिन आध्यात्मिक साधक इस तरह जीवन यापन नहीं कर सकता उसने अपने लिए एक उच्चतम लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह सांसारिक बंधनों में अपना समय नष्ट नहीं कर सकता अतः वह अनासक्ति और त्याग के विषय में गंभीरता से विचार प्रारंभ करता है सभी धर्मों में त्याग को आध्यात्मिक जीवन में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है धन और लोभ काम और यौन प्रवृत्ति तथा अहंकार सभी धर्मशास्त्रों और सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तियों ने इन तीनों के त्याग पर बल दिया है त्याग के बिना आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है और त्याग का अर्थ केवल बाहरी त्याग नहीं है बल्कि मानसिक त्याग भी है हमें अपने देह तथा मन के साथ तथा दूसरों के देह और मन के साथ अपना सारा लगाव त्याग कर वास्तविक रूप से सभी प्रकार के अनासक्त और विरक्त होना चाहिए कुछ वस्तुओं तथा व्यक्तियों के संदर्भ में ऐसा करते हुए भी दूसरों से और अधिक चिपके रहने से काम नहीं चलेगा जिन्हें हम नहीं चाहते ऐसे वस्तुओं और व्यक्ति से दूर रहना और इसे त्याग करना आसान है सभी के प्रति दृष्टिकोण का परिवर्तन सच्चा त्याग है त्याग आवश्यक क्यों है हमें इतने वैराग्य और अनाशक्ति का अभ्यास क्यों करना चाहिए वस्तुओं और व्यक्तियों के सहित पुराने सभी संबंध जो साधक के सहायक नहीं है का त्याग किए बिना सफलतापूर्वक आध्यात्मिक साधना नहीं की जा सकती जिस मात्रा में हम अपने इच्छाओं और वासनाओं को तथा तो दूसरों के प्रति हमारी रागात्मक अथवा द्वेषात्मक आसक्ति को त्यागने के लिए तत्पर हैं उसी मात्रा में हम सच्चे धर्म का सफलतापूर्वक पालन कर प्रगति कर सकते हैं इस विषय में मन के धोखे में मत जाओ मन सदा कुछ न कुछ युक्ति सुझाने का प्रयत्न करता है कि हम अमुक वस्तु को क्यों नहीं त्याग सकते अथवा हमें अमुक व्यक्ति का संग क्यों करना चाहिए अथवा अमुक स्त्री पुरुष से बात करना हमारा कर्तव्य है इत्यादि इन अवसरों पर अपने मन का भरोसा कभी न करें, वह तुम्हें धोखा देने के लिए सदा तत्पर रहता है और तुम्हारी अवचेतन अथवा अचेतन इच्छाओं की पैरवी करना चाहता है अतः हमें केवल जप ध्यान प्रार्थना तथा अन्य साधनाओं की ही आवश्यकता नहीं है त्याग की भी आवश्यकता है वस्तुतः जब और ध्यान उसी मात्रा में प्रभावशाली होते हैं जिस मात्रा में हम अधिकाधिक त्याग और अनासक्ति अर्जित करते हैं जब ये दो आध्यात्मिक साधना और त्याग एक साथ होते हैं तभी हमारे लिए मन को नियंत्रित करना तथा उसके दरारों और कोनों में जन्म जन्मांतरों से अनेक प्रकार के जिस मैल को हमने जमने दिया है उसकी सफाई प्रारंभ करना संभव होता है अत्यधिक सांसारिकता अग्नि के समान है वह हृदय को जला देती है वह व्यक्ति को प्रमादी और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति संवेदनहीन बना देती है सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के आनंदों को नहीं समझ सकता सांसारिक व्यक्ति में प्रज्ञा की क्षमता अंतर्दृष्टि इतनी क्षीण हो जाती है कि वह उच्चतर स्पन्धों के प्रति और संवेदनशील नहीं रह पाता उसे आध्यात्मिक सत्यों की कोई धारणा नहीं होती और वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं के दलदल में डूबा रहता है प्रेम और आसक्ति जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को हम चाहते हैं वे हमारे मन को आकर्षित कर आसक्ति राग और द्वेष की सृष्टि करते हैं प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इस विषय में कभी गलती नहीं करना अतः वे एक ही श्रेणी में आते हैं द्वेष तथा घृणा प्रेम अथवा आसक्ति के परिवर्ती रूप हैं वह उससे मूलता भिन्न नहीं है सभी व्यक्तिगत रुचियों अरुचियों से मुक्त एवं निर्वासना होकर हमें सभी प्रकार की आसक्तियों एवं सभी प्रकारों के भय को दूर कर देना चाहिए हमें बिना कभी आसक्त हुए दयालु होना चाहिए किसी पर अथवा किसी के प्रेम पर कभी भी व्यक्तिगत दावा नहीं करना चाहिए और न ही हमें किसी को हम पर अथवा हमारे स्नेह पर व्यक्तिगत अधिकार चताने देना चाहिए ईश्वर का प्रेम ईश्वर को प्रेम करो और दूसरों को भी ऐसा करने दो ईसा मसीह ने कहा है जो माता अथवा पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे उपयुक्त नहीं हो सकता और जो पुत्र अथवा पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मुझे पाने योग्य नहीं हो सकता और इससे सत्य और कुछ नहीं है और यह भी सत्य है कि जो किसी व्यक्ति को उसे परमात्मा से अधिक प्रेम करने देता है वह परमात्मा के लायक नहीं है और भले ही वह कितनी ही मेहनत करे परमात्मा को प्राप्त कभी नहीं कर सकता जैसी करनी वैसी भरनी होती है और जब तक हम इन रुचियों अरुचियों के पासों द्वारा अपने को तथा दूसरों को तथा कथित प्रेम की जंजीरों से बंधने देंगे तब तक हम बद्ध दास बने रहेंगे तथा अपने तथा दूसरों के दुख का कारण होंगे दुख हमारी आसक्तियों का जुर्माना है जो हमें चुकाना पड़ता है कुछ लोगों में यह शीघ्र आता है कुछ में देर से पर सभी को अपनी गलतियों का मूल्य चुकाना पड़ता है जब लोग हमें प्रेम करते हैं तो हम फूले नहीं समाते हम दूसरों के लिए आकर्षक बनना चाहते हैं दूसरों के भोग के विषय के रूप में उनके प्रिय बनना पसंद करते हैं लेकिन प्रायः हम इतने व्यग्र और नासमझ होते हैं कि इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए समस्याएँ पैदा कर अपने आध्यात्मिक प्रगति को रुद्ध कर रहे हैं या नहीं जान पाते हमें अपना आत्मसम्मान एवं सुरक्षा बनाए रखना चाहिए हमें ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि लोग हमारे निकट गलत उद्देश्य से आने का साहस ही न करें मैं यह बात विशेषकर महिलाओं के लिए कह रहा हूँ सौर्य की पाश्चात्य धारणा का आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है भक्त और साधक हमारे अपने हैं क्योंकि हम भगवत भक्ति की चिरस्थाई सामान्य डोर से बंधे हैं अपने आध्यात्मिक बंधु के प्रति प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक गहरा और लाभकारी होता है ईसा मसीह के शिष्यों श्री राम कृष्ण के शिष्यों के परस्पर संबंध को देखो कैसा मधुर प्रेम तथा एक दूसरे के प्रति कैसा आदर और सद्भावना उनमें विद्यमान थी श्री कृष्ण के महान शिष्यों के संस्पर्श में आने पर युवावस्था में हमने भी उनके हमारे प्रति तीव्र किंतु पवित्र और निस्वार्थ प्रेम के गहरे आकर्षण का अनुभव किया था एक आध्यात्मिक व्यक्ति में ही दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम होता है सांसारिक लोगों का तथा कथित प्रेम प्रायः सूक्ष्म परता होती है ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने उपनिषद के निम्नोक्त प्रसिद्ध कथन की सत्यता की अनुभूति की है पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता बल्कि आत्मा के लिए पति प्रिय होता है पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए पत्नी प्रिय होती है पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता बल्कि आत्मा के लिए पुत्र प्रिय होता है सभी वस्तुएं उनके प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए प्रिय होती है ज्ञानी पुरुषों का जीवन हमें शिक्षा देता है कि त्याग और अनाशक्ति का अर्थ उपेक्षा अथवा निष्ठुरता नहीं है निष्ठुरता नहीं है वह स्वार्थ तथा स्वयं के अहकार से चिपके रहना मात्र है, यथा दूसरों की सहायता करने का प्रयत्न करो, पर उनसे आसक्त होने से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतो यदि ऐसा न कर सको तो दूसरों के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करो निष्ठापूर्वक तीव्र प्रार्थना करने पर तुम पाओगे कि जिन्हें तुम सहायता करना चाहते हो उसे सहायता प्राप्त हो रही है लेकिन याद रखो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सानिध्य का अनुभव होना चाहिए यदि आसक्त हुए बिना रह नहीं जा सकता तो उनकी सहायता न करना ही अच्छा है तुम्हारे लिए प्रार्थना करना ही श्रेयस्कर है वस्तुतः सभी निष्ठावान साधकों को दूसरों के लिए की गई ऐसी प्रार्थना को अपने दैनंदिन साधना का अंग बना लेना चाहिए सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन के परिवर्तन के काल में कुछ समय के लिए हम में दूसरों के प्रति उपेक्षा का भाव आ सकता है स्वयं की रक्षा के लिए हम उपेक्षा के भाव को मन में स्थान भी दे सकते हैं लेकिन केवल कुछ समय के लिए ईश्वर साक्षात्कार के आदर्श को स्वीकार करने तथा पवित्र जीवन यापन करने पर तुम पाओगे कि तुम्हारा दूसरों के प्रति पुरातन प्रेम पवित्र और उदात्त होकर पुनः आ गया है जिसमें से आसक्ति दूर हो गई है और उसका स्थान तीब्र भगवत भक्ति ने ले लिया है तब तुम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के परमात्मा के लिए प्रेम करने लगते हो केवल यही सच्चा प्रेम है हमें दोनों खतरों से बचकर चलना चाहिए प्रथम दूसरों के प्रति मानवीय प्रेम रखना और उसे झूठ मूठ दिव्य कहना और दूसरा अच्छी भावनाओं के प्रति भी अत्यधिक उपेक्षा और कर्तव्यों की भी अवहेलना करना ये दोनों ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक है